भूमिका यह अमृत वचन मुंबई के भक्तों के आग्रह पर पूज्य स्वामीरामानजी महाराज द्वारा प्रेमपुरी आश्रम में भगवान भाष्यकार के विवेक चूणामणि नामक ग्रंथ के दुर्लभम दुर्लभ तयमेवत देवाग्रहेतुक मनुष्यत्वम मुक्षुत्व महापुरुष संशय इस तृतीय श्लोक का अवलंबन लेकर किया गया प्रवचन का संग्रह है जो आज आपको दृष्टिगोचर होता हुआ आपके मानस को अपनी तरह अवश्य आंदोलित कर रहा होगा केवल वेदांत ही नहीं अपितु तो आगम के रहस्यों को भी स्थान स्थान पर अनावरित करने का प्रयास पूज्यश्री की तंत्राभिज्ञता को दर्शाता है आत्मतत्व की दुर्विज्ञीयता जब मुमुक्षुओं की दृष्टि में सुनिश्चित रूप से परलक्षित है तब उसे समझाने के लिए प्रकृत ग्रंथ में स्थान स्थान पर पुनरावृत्ति देखी जाए तो उसे दोषा नहीं ही माना जाना चाहिए स्वयं श्रुति आत्मतत्व के पुनः पुनः प्रतिपादन करने में जामिता का परित्याग करती है तो श्रुत्यनुसारी महापुरुष बारंबार इसका प्रतिपादन करे यह तो दूषण की जगह भूषण ही होगा